महाभारत शांति पर्व शांतिपचाश्कशतमोध्याय इंद्रोत मुनि का राजा जन्मेजय कौ फटका युधिष्टिर्वाच अबुद्धिपूर्व यपुरिया मुच्यते सस्मेतरम वद स्वे युधिष ने पूछा भरत यदि कोई पुरुष अनजान में किसी तरह का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है यह सब मुझे बताइए भिष्मतम इंद्रोत सोनुखो विप्रो जदाजन मे जय भिष्म जी ने कहा राजन इस विषय में ऋषियों द्वारा प्रसंधित एक प्राचीन प्रसंग एवं उद्देश्य तुम्हे सुनाऊंगा जैसे सुनक वंशी विपर इंद्रोत ने राजा जन्मेजय से कहा था आसे महावीर परीक्षित जनमेजय हम अबुद्धि पूर्व आगछ्रम्यामी महीपतिहि पूर्व काल में परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय बड़े पराक्रमी थे ये परीक्षित और जन्मेजय अर्जुन के पौत्र और प्रपौत्र नहीं थे परंतु उन्हें बिना जाने ही ब्रह्महत्या का पाप लग गया था राजा इस बात को जानकर पुरोहित सहित सभी ब्राह्मणों ने जन्मेजय को त्याग दिया राजा चिंता से दिन रात जलते हुए वन में चले गए प्रजा भी स परित्यक्त चकार कुशलम अतिवेलम तपस्ते पे दह्य पान समुद प्रजा ने भी उन्हें गति से उतार दिया था अत वे वन में रहकर महान पुण्य कर्म करने लगे दुख से दग्ध होते हुए वे दीर्घता काल तक तपस्या में लगे रहे ब्रह्मत्यापनोदार्थम अपद ब्राह्मणा बहुन पर्यटन पृथिवी कृष्ण देशे देशे नराधिप राजा ने सारे पृथ्वी के प्रत्येक देश में घूम घूमकर बहुतेरे ब्राह्मणों से ब्रह्महत्या निवारण के लिए उपाय पूछा त्रेतिहाक्षा भी धर्म सारापग्रहणम दय्यम पापकृत जगाम जन मे जय चमद्रोत सौनक व्रतम राजन यहाँ मैं जो इतिहास बता रहा हूँ वह धर्म के वृद्धि करने वाला है राजा जन्मेजय अपने पाप कर्म से दग्ध होते और वन में विचरते हुए कठोर व्रत का पालन करने वाले शुनक वंशी इंद्रोत्मुनि के पास जा पहुँचे समासध्योपजग्रा पादे पर तत्र जृष्ट नृप्रगर शोभृत कर्ता पाप से महतो भ्रूणा किमहगत कियास्मा सुखर्तव्यम माक्षि कथं चरा गच्छ स्थान प्रीणा क्यस्मा प्रवन् वहाँ जाकर उन्होंने मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे ऋषि ने वहाँ राजा को देख कर उस समय उनकी बड़ी निंदा की वे कहने लगे अरे तो, तो महान पापाचारी और ब्रह्मत्यारा है यहाँ कैसे आया हम लोगों से तेरा क्या काम है मुझे किसी तरह छूना मत जा जा तेरा यहाँ ठहरना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता रुधिर से व ते गंध सबसे व चर्शनम आशिव शिव शंका मृतो जीवन निवाटते ही तुमसे रुधिर की सी गंध निकलती है तेरा दर्शन वैसा ही है जैसा मुर्दे का दिखना तो देखने में मंगलमय है परंतु है अमंगल रूप वास्तव में तो मर चुका परंतु जीवित की भांति घूम रहा है ब्रह्म मृत्यु मेवा अनुचित प्रबुद्धि वर्तथे परमे सुखे तो ब्राह्मण के मृत्यु का कारण है तेरा अंतःकरण नितान अशुद्ध है तो पाप के भी सोचता हुआ जागता और सोता है और इसी से अपने को परम सुखी मानता है ते राजन, पाप यही राजन तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत क्लेशमय है तो पाप के लिए ही पैदा हुआ है खोटे कर्म के लिए ही तेरा जन्म हुआ है बहु कल्याण मिक्षति पितर सुता तपसा दैवते ज्याभि वंदया माता पिता तपस्या देव पूजा नमस्कार और सहनशीलता या क्षमा आदि के द्वारा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त हुए पुत्रों से परम कल्याण पाने की इच्छा रखते हैं पितृवंश्य नरक निरथा सर्वे आशा बंधा तदाथ्रया परंतु तेरे कारण तेरे पितरों का यह समुदाय नरक में पड़ गया है तो आंख उठाकर उनकी दशा देख ले उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थी उनकी वे सभी आशाएँ आज व्यर्थ हो गई ज्ञान पूजयंतो विंदी स्वर्ग मयुर्यस प्रजा तेसु तम सत्यम तेष्ठा ब्राह्मणेशु निरर्थक जिनकी पूजा करने वाले लोग स्वर्ग आयु यश और संतान प्राप्त करते हैं उन्हें ब्राह्मणों में वे सदा द्वेष रखता है तेरा जीवन तू सदा द्वेष रखता है तेरा जीवन व्यर्थ है शास्वती समा पापेन कर्मणाम ये लोक को छोड़ने के बाद तो अपने पाप करंग के फल स्वरूप अनंत वर्षों तक नीचा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा अर्ध्यमानो यत्र रयो अर्ध्यमो यदिकतच पुनरावृत प्राप यो ग वहाँ लोहे के समान चोच वाले गिद्ध और मोर तुझे नोच नोच कर पीड़ा देंगे और उसके बाद भी नरक से लौटने पर तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा यदि मनसेमस्ते कु प्रति स्मर घृता स्वस्थ जमदूता जम्क्षे राज तो जो यह समझता है कि अब इसी लोक में पाप का फल नहीं मिल रहा है तब परलोक का भी अस्तित्व ही कहाँ है सो इस धारणा के विपरीत यमलोक में जाने पर यमराज के दूत तुझे इन सारी बातों की याद दिला देंगे इत श्री महाभारत शांति परमणि आपद धर्म परमणि इंद्रोत्ति ये संवाद पंचाद अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में इंद्रोत और परीक्षित का संवाद विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ